आर्किमिडीज़ का स्नान टब मिस्टर आर्किमिडीज़ के स्नान टब में से पानी हमेशा बाहर बहता था और मिस्टर आर्किमिडीज़ को गिरे पानी को पानी साफ करना पड़ता था क्या मुझे कोई बता सकता है कि वो सारा पानी कहां से आया मिस्टर आर्किमिडीज़ ने यह पता लगाने का निर्णय लिया फिर उन्होंने स्नान टब में बस थोड़ा सा पानी डाला जैसा कि वो हमेशा करते थे और इस बार उन्होंने पानी की गहराई को मापा लेकिन पानी का स्तर बढ़ गया यह सब पानी कहां से आया? मिस्टर आर्किमिडीज़ कहा कि पानी नीचे चला गया था मिस्टर हैरान थे कोई तो यह जरूर कर रहा होगा वो चिल्लाए पर पानी गया कहा हो सकता है कि तुम्हारी ही कारण हो रहा हो कंगारू तुम बाहर रहो और हम देखेंगे कि क्या फिर से वही होता है जब मिस्टर ने इस बार मापा तो उन्होंने पाया कि पानी फिर से नीचे चला गया था अब हम देखेंगे जब बकरी बाहर रहेगी तो क्या होगा फिर से पानी का स्तर बढ़ गया अब दोष देने के लिए केवल छोटा भालू ही बचा था मिस्टर आर्कमेडीज गुस्से में थे तुम स्नान टप से बाहर निकलो और बाहर ही रहो वो चिल्लाए लेकिन फिर वही हुआ अब कंगारू नहीं बकरी नहीं और छोटा भालू नहीं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन हो सकता था क्या मिस्टर आर्किमिडीज़ उसके जिम्मेदार हो सकते थे फिर दोस्तों ने फैसला किया कि मिस्टर आर्किमिडीज़ को अकेले ही स्नान करना चाहिए वो टब में अंदर बैठे और फिर से पानी का स्तर उठ गया जब वो बाहर निकले तो फिर पानी का स्तर गिर गया अब पानी का स्तर वही था जितना मिस्टर आर्क्यूमेडिस ने टब में भरा था मिस्टर आर्क्यूमेडिस इतने उत्साहित हुए कि वो लगातार टब के पानी में अंदर बाहर छलांग लगाते रहे यूरे का मैंने ढूंढ निकाला मैंने ढूंढ निकाला है वो चिल्लाए अब सभी दोस्तों टब में कूदो और उसके बाद स्नान टब में से पानी फिर से बाहर बहने लगा देखो मिस्टर आकमेश ने कहा देखो हम लोग पानी का स्तर ऊपर उठा रहे हैं इस स्नान टब में हम बहुत सारे लोग हैं बस इतनी सी बात है उस रात सब दोस्तों ने मिलकर बहुत मस्ती की वो टब में अंदर बाहर कूदते रहे और पानी के स्तर को ऊपर नीचे करते रहे इस बार उन्होंने फर्ज पर पहले से भी ज्यादा पानी फैलाया शम